काल से कि लक्षण कति चेदा अतीतादिव्यवहार हेतु कालः है सचैको विभुर्त्य तो काल के विभुर का लक्षण क्या है और उसके कितने भेद हैं स्पष्ट के जवाब दे रहे हैं अतीतवर्तम और भविष्य आदि सबसे वर्तमान एवं भविष्य को लेना अतीतादी आदि आदिमने वर्तमान और भविष्यों इनके व्यवहार का कारण वो काल कहते हैं वह काल एक है विभु शर्वमूर्द्रव्य संयोगी अर्थात व्यापक है और अविनाशी है कालम लक्षित अतिथेती व्यवहार हेतुत्व से लक्षणत्व घट व्यवहार हेतुत घटाधुपति व्याप्ति सिया यदि हम लक्षण में अतीता शब्द घटा देते हैं अतीतादि इन शब्दों को निकाल दो तो लक्षण कितना बचेगा व्यवहार हेतुत्व तो इतना ही लक्षण कहा इत को हम मान लेते हैं व्यवहार हेतुत्व तो लक्षण घटाधिपति व्याप्ति सिया घटादियों में अति हो जाए क्यों घटी अयंघट ऐसा अपने व्यवहार किया इस व्यवहार का कारण कौन है घट क्योंकि किसी भी प्रकार का व्यवहार होता हो उस व्यवहार का विषय व्यवहार के प्रति कारण है क्योंकि विषय और विषय ज्ञान के बिना उस विषय संबंधी व्यवहार ही नहीं हो सकता है ना विषय और विषय संबंधित ज्ञान इन दो के बिना उस विषय व्यवहार आप कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता इसलिए जिस प्रकार से किसी व्यवहार के प्रति ज्ञान कारण होता है जैसा वैसा विषय भी कारण फिर व्यवहार है हेतु इतना ही कहूंगा अयंगठ्याक जो व्यवहार है उस व्यवहार के प्रति कारण कौन हो जाएगा भट यम पट इत्या व्यवहार के प्रति कारण कौन होगा पट इस प्रकार से में अतिव्याप्ति हो जाएगा। घटपट विशेषणों को दिया गया है कहते तो हैं महाराज फिर भी गड़बड़ होगा क्योंकि अतीत ये जो शब्द व्यवहार हो जैसे अयंघट इत्या व्यवहार है फिर अतीत ऐसा मैं बोल रहा हूं ये जो या घात निष्पन्न शब्द व्यवहार हुआ शब्दोच्चारणात्मक व्यवहार हेतु हम ले लेंगे शब्दों में अतिव्याप्ति हो जाएगा उसे निवारण कैसे करोगे तब कहते हैं हमें व्यवहार तब अवच्छेद तक जाना पड़ेगा एक बात दूसरा हेतु शब्द साधारण कारण है शब्दारी क्या हो जाएंगे घटपट आदि शब्द आदि पति व्याप्ति दे रहे हैं यह सब असाधारण कारण है साधारण कारण नहीं साधारण कारण कौन कौन है कालो देश ईश्वरे प्रतिबंध का भावच अदृष्टेत साधारण श्लोक लिखा है काल देश प्रागभाव ईश्वर ईश्वर में भी ईश्वर की इच्छा ईश्वर का ज्ञान ईश्वर का यत्न प्रतिबंध का भाव और जीवों का अदृष्ट अदृष्ट माने धर्माधर्म पुण्यपाप ये जो है साधारण कारण इसलिए काल में लक्षण अच्छा चला जाएगा अनाया से ही साधारण कारण कहने से घट व्यवहार के प्रति जब घट कारण है वो साधारण कारण नहीं वो असाधारण कारण है अतीत शब्द व्यवहार के प्रति अतीत शब्द जो कारण बन रहा है वह शब्द भी क्या है असाधारण कारण है अतएव साधारण कारण कहने मात्र से ही अति का निवारण हो जाए किंतु टिप्पण कार जो है यहाँ पर व्यवहार तब तवच्छेद तक पहुंचते हैं दोष निवारण करने का प्रयास करते हैं देखिए है। वर्तमान शब्द प्रयोगे काल कारणम अतीत इस प्रकार का जो हम शब्द व्यवहार कर रहा हूं उसके पीछे अतीत एक काल विशेष रूपा विषय विशे ही कारण होता है शब्द प्रयोग व्यवहार कोई भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द प्रयोग ही एक व्यवहार है उस व्यवहार में छेद व्यवहार में व्यवहार जिसे घट ऐसा व्यवहार किया इस व्यवहार में व्यवहार कौन है घट जिसका व्यवहार करो वही उसका व्यवहार होगी व्यवहार करने योग्य तभी तो व्यवहार कर रहा हूं मैं घटा करके इसलिए व्यवहार कर रहा हूं क्योंकि घट व्यवहार करने योग्य वस्तु है जो व्यवहार करने योग्य वस्तु होगा उसे हम क्या कहते हैं व्यवहार ठीक तो घट हो गया व्यवहार पट भी व्यवहार है मठ भी व्यवहार है पुस्तक भी व्यवहार है लेखनी व्यवहार है ठीक है नहीं ये सब व्यवहार है तो इन सभी में सामान्य धर्म रहेगा उसका नाम क्या है व्यवहार है ना सामान्य धर्म को हंग कहते हैं व्यवहार लक्ष्यता प्रतियोगिता अनियोग्यता जब ता है तो सामान्य धर्म का है उस उपहर्तव्यता जो व्यवहार है उसका अवच्छेद कौन होगा घटत्व पटनिष्ठ व्यवहारता का अवच्छेद कौन है पटत्व मठनिष्ठ व्यवहारता का अवच्छेद कौन है मठत्व इसी प्रकार से एतार में वर्तमान अतीतार्वर्तव्य अतीत उसमें वर्तमान रही पहले हम अति शब्द ले रहे थे ना अब नहीं ले सकते अवच्छेद कौन है शब्द कहा अवच्छेद शब्दत्व है अति तत्व नहीं और अतीत वार्ग में जो अतीतव्य है उसका अवच्छेद कौन होगा अतित अति तो तत्ता अवच्छि अति दृष्ट व्यवर्तव्यता विषय अवच्छेद का अवच्छिन्न वर्तव्य निरूपिता व्यवहार के प्रति अतित काल ही कारण होगा शब्द कारण नहीं हो सकता इसलिए अवच्छेद पर्यंत जाएंगे जब भी आप किसी वस्तु में अतिव्याप्त निवारण करना चाहें उसी जाति पर चले जाओ तो अपने आप दोष समाप्त होगा जाति उस वस्तु में, में नहीं रहेगा को स्वीकार नहीं करूंतु अतीत तो तो जाति को स्वीकार करता हूं तो अति व्यक्ति निवारण हो जाता है कारण व्यवहार में व्यवर्तव्य कारण नहीं है किंतु व्यवहार वैवार में कारण सर्वत्र तो हो होने लग जाएगा। उस अति को निवारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा व्यवहार अवच्छेद पर जाना पड़ेगा व्यवहार में व्यवहार मात्र कारण न मान करके व्यवहार में व्यवहर्तवितावच्छेद को कारण मान लो तो सफल दोष निवारण हो सकता है यथा जैसे घटना शब्द प्रयोगे घटो व्यवर्तव्य घटत व्यवहार तस् घट शब्द प्रयोग कारण जैसे घट शब्द प्रयोग में भी घटव्यवहर्तव्य है घट को ही व्यवहार का कारण माना जा सकता है किंतु उतने मात्रम रुकेंगे तो दोष आ जाता है इसलिए हम क्या कहेंगे उस घट रूपी व्यवहार में रहने वाले जो व्यवहार अवच्छेद घटत्व को कारण मानूंगा ठीक है ना तब तो घटत्व के प्रति चले जाओ प्रयोग के कारण तम तथा प्रकृतिक ठीक उसी प्रकार से प्रकृष्ठ में भी अतीत करूंगा अतीत कालवान वर्तमानकार दर्तमान कालवान भविष्य भविष्य कालवान्तीत शब्दों अतीत कालवान् व्यवहर्तव्य अतिवर्तव्य अतिथ शब्द में कालवान क्या हो जाएगा व्यवहर्तव्य हो गया और अतीत कालत्व व्यवहारतावच्छेद हो जाएगा अतीत काल व्यवहारतावेदक अतीत कालच अतीत काले वित काल कहागा अतित काल में ही रहेगा अतिथ शब्द व्यवहार में नहीं वहां शब्द एवं वर्तमान स्थल में भी क्या कहोगे वर्तमान कालवान वन व्यवहार वर्त है वर्तमान कालत्व व्यवहार वर्त है और वह वर्तमान कालत्व वर्तमान काल में ही रहेगा दूसरे चीजों में नहीं जाएगा इसे भविष्य शब्द का अर्थ हो गया भविष्य ही भविष्य का भविष्य जो के भविष्य काल में ही रहेगा अन्य में नहीं इस प्रकार से एवं अतितादिश् प्रयोग अतिताद प्रयोग में अतीतालीश्दों तो मैं व्यवहार कारण नहीं मानूंगा, किंतु शब्द प्रयोगे, अतीता है अतीतालतालो व्यवहार उसको कारण उस से कुशव्यवहार अतीताल विन्न काल ही साधारण कारण है, अतीतालीकाल से हेतु अतीतावहार कारण असत्वात् वहार कारण अब घटत में घट में नहीं जाएगा अतिव्याप्ति नहीं होगी ना व्याप्त इसीलिए सदा जहां कहीं भी सामान्य जो व्यवहार हो रहा हो वहां पर भी जैसे हम कहते हैं ये मकान है तो शोक प्रश्न अति व्याप्ति बहुत जगह हो जाएगा यह मकान है इतना कहने से अति मकान से भिन्न भी चला जाएगा उस मकान इस प्रकार के व्यवहार के प्रति मकान ही कारण मान लो गए तो देवदत का भी मकान कारण हो जाएगा यादव का भी मकान कारण हो जाएगा जिसका मकान कह रहे हो विष्णु दत्त को तो छूटी जाएगा मान लो आप बताना चाहते थे विष्णु दत्त का मकान को लेकिन मकान मात्र शब्द कहने से उस मकान शब्द के द्वारा मैं देवदत्त का मकान ले सकता हूं यजगत का मकान भी ले सकता हूं केशव का मकान को ले सकता हूं किसको भी ले सकता हूं ना इसलिए यह मकान इस व्यवहार में एक सामान्य व्यवहार जब भी मैं करूंगा तो वहां पर हमें व्यवहार देवता अवच्छेद को समझना पड़ेगा मकान है इसका अर्थ या देवदत्त का मकान है यह निष्कृष्ट लीजिए तो यह विष्णुदत्त का मकान है निष्कृष्ट लेना पड़ेगा तो वहाँ कौन होगा विष्णु दत्त विशेषी आएगा और विष्णुदत्त गृहत्व कहा रहेगा विष्णुदत्त गृह में ही रहेगा या गृह में यह आदि में नहीं होगा जी, कोई भी व्यवहार हम कहते हैं वहां सामान्य में जाओगे तो फंस जाएगा मामला कहा जा रहे आश्रम में जा रहे हैं कौन सा आश्रम बाबा बताओ तो खड़ी होगी ना तो व्यवहार अवच्छेद जब जाऊंगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि आश्रम में हो जा जाए इसलिए तो अवच्छेदक पर्यंत जाना बहुत ही जरूरी है उसके बिना कोई भी व्यवहार जो है समृग्ध नहीं हो सकता दोष रहित व्यवहार नहीं हो सकता यह सिद्ध करना चाहता इसीलिए टिप्पणकार अवच्छेद पर्यत जा रहे हैं और हमने आपको तो सरल उपाय बता दिया मूल लक्षण में जो हेतु शब्द है उसका अर्थ कर दो साधारण हेतु अच्छा पदकृतिकार ने यही काम किया है पदकृति में आप देखिए अतीत व्यवहार अतीतो भविष्य वर्तमान इत्याद्याणेतु काल कुण हेतु कालना चाहे नहीं ले रहे उस के प्रति असाधारण हेतु काल लेना चाहते नक्षण आकाशति व्या व्यवहार से शब्द चेत न हेतुपद निमित्त हेतु विवक्ष उस असाधारण में भी हमें निमित्त हेतु लेनी पड़ेगी क्योंकि असाधारण भी तीन प्रकार का है जो असाधारण हेतु तो होता है वो तीन प्रकार के समवाय कारण असमवाय कारण और निमित्त कारण और निमित्त कारण हेतु शब्द लोग होता परस्पर गड़बड़ कर रहे हो पदकृति में गड़बड़ी है जानबूझी उठाया दोबारा उस दिन नहीं लिया था पदकृत्य गलत क्योंकि एक तरफ असाधारण कारण कह दिए और काल असाधारण कारण होता नहीं काल तो साधारण कारणों में गिनती है और दूसरा उसको साफ करने के चक्कर में असाधारण कारण शब्द की व्याख्या करके निमित्त ले लोग उनमें समवाही भी नहीं असमवाई नहीं निमित लेना ये कारण का हम दो प्रकार से वाचन करेंगे कारण है वह दो प्रकार का एक तो साधारण और दूसरा असाधारण फिर इनका भी तीन प्रकार समवाई असमवाई और निमित्त समवाई असमवाय और निमित्त तो। निमित कारण इनमें से कह रहा है हेतु शब्द है आप निमित्त कारण ले लो कह दिया नचक अभिगात, फिर क्या होगा उसे समस्या होगी निमित्त निमित्त शब्द व्यवहार ही नहीं हो सकता उसपे तो क्या होता था फिर विभुत विशेषण दे दो पद कृतिकारे कितनी खिचड़ी पथ आ रहे फिर विभुत विशेषण देना चाहते विभुत यह गौरव काम करना उचित नहीं सीधे साधन कारण का सबसे सब दोष खत्म हो जाता है क्योंकि सिद्धांत के अनुसार भी काल क्या है साधन कारण आसान कारण ही नहीं है न्याय सिद्धांत में काल साधन कारणों में असाधारण कारणों में गिनती नहीं है सबसे पहला ही नाम काल को लिया साधारण कारणों की गिनती में कालो देश्वरे प्रतिबंधका का भावृष्टे साधारण सबसे पहले काल का नाम लिया नहीं आए तो इसने पर पहली गलती किया असाधारण कारण कह तर्ग हेतु शब्द का फिर दूसरा गलती किया उसको निमित्त पर्ग व्याख्या और तीसरी गलती कर दे रहे हैं विभूत विशेषण जोड़ करके इस तरह से काल का ये जो प्रत्य है ना पूरा का पूरा गड़बड़ सीधे सीधे कह दो हेतु शब्द का साधारण है तो कहा तो ठीक है अब चलिए आगे दिशा किम लक्षण कति विधा चा दिशा का क्या लक्षण है और वह कितनी प्रकार की है इसका विस्तार हम लोग बाद पड़ेंगे समय कारण क्या है कारण किसे कहते हैं निमित्त कहते हैं एक कार्य लेंगे में कार्य सब बताएंगे कारण का लक्षण का का क्या है सामान्य सब विस्तार आने वाला है इसलिए अभी हम जल्दबाजी में समझ नहीं जाएंगे प्राचार हेतु साक्षा नित्या प्राची आदि सेना प्रतीची उदीची अवाची एवं अन्य अवांतर चार दिशाएं ऊपर और नीचे कुल दस दिशाएं आपकी इन दसों दिशाओं का व्यवहार के प्रति साधारण का यदि शब्द लेना साधारण कारण झंझट तो खत्म तो हो जाएगा तो हेतु हेतार शिवार के प्रति जो साधारण कारण है वह दिशा है सा और वह दिशा एक होगी नित्य होगी और विभू होगी उदियाचल संहिता सा प्राचीन सूर्य का उदय के उपाधियों के बिना भेद नहीं हो सकता जो एक है तो उपाधि की जरूरत सरकाल एक था उसकी उपाधियों के लिए बिना व्यवहार में भेद नहीं ला सकते थे और आकाश में एक था बिना घटा आकाश घटाकाश फटाकाशाश व्यवहार नहीं हो सकता काल में भी वर्तमान काल को लेकर के सब व्यवहार करना पड़ेगा है। वर्तमान के प्रति क्या उपाधि है वर्तमान का लक्षण क्या है व्याकरण में पड़ो ना वर्तमान काल में लठ लठ बना दिया लट लगा चला दिए ढाक्षण का वर्तमान क्या है? प्रारब्ध क्रिया परिसमाप्ति काल पर्रिया परिसम व्याप्ति काल्वत्म वर्तमान प्रारब्ध क्रिया परिसमाप्ति व्याप्ति काल तमाम वर्तमान तुम जो भी क्रिया कभी न कभी तो आरम्भ किया आपने जैसे जैसे पाठ पढ़ना रूपी क्रिया चल रही है इस समय शुरू हुआ था लगभग दो बजे दो बजे पढ़ना रूपी क्रिया शुरू हुआ है प्रारंभ हुआ प्रारब्ध क्रिया पठनात्मक क्रिया तब से यावत परिसाप्ति उसकी जब तक परिसम्पति न हो तावत का पर्यंत व्याप्त जो काल है व्याप्त जो काल है उस काल का नाम वर्तमान काल मान लो लगभग चार बजे तक चलेगा माने दो बजे से शुरू हुआ यह पठनात्मक क्रिया चार बजे तक यदि चलती है तो दो से चार तक जो पठनात्मक क्रिया संबंधी काल विशेष उसका नाम वर्तमान काल इस क्रिया का पाठनात्मक क्रिया का इसलिए पठानी यह व्यवहार होगा जब चाहो हो वहां पहुंच जाओगे पांच छह बजे तब क्या हो जाएगा यह भूत हो जाएगा ना यह हो जाएगा भूत भूतकाल में चला जाएगा तो भूतकाल का लक्षण क्या होगा प्रत्यक्षित क्रिया क्रिया हो गई हुई क्रिया विशिष्ट काल कालस्म भूत याद क्रिया विशिष्ट काल स्मृतित्व भूतत्व समाप्त हो गई जो क्रिया से विशिष्ट काल का आप जो स्मरण मात्र कर पाते हैं उसका नाम भूत हो गया भविष्यत क्या है अनारब्धत्व सती अनारब्धत्व सती संभावित क्रिया विशिष्ट कालत्व भविष्य अनार सती संभावित क्रिया विशिष्ट कालत्व अभी आरंभ किया नहीं है लेकिन संभावित है ऐसी क्रिया विशिष्ट काल को भविष्य काल कहते हैं जैसे त्री का शयन है अभी सोए नहीं है ना सोएंगे आप सोएंगे अभी तो कोई सो नहीं रहे एक अच्छी बात है आज पहला पहल, दिन है इतना पाठ हो गया आधे घंटे का भी कोई सोया नहीं नहीं तो अधिकतर आधे घंटे के अंदर एक ने थोड़ा एक झपकी ले लेते तो अनारब क्रिया है संभावित ये रात्रि सोने से पहले कोई टेंशन देने वाला फोन ना आवे तो नींद तो जरूर होएगी संभावित है कभी कभी ऐसा के फोन भी आ जाता है रात पर नींद भी नहीं हो सकती हराम हो जाती नहीं इसे संभावित निश्चित नहीं है हो सकता है कोई और क्रिया हो जाए इसे कहते हैं अनारे सती संभावित क्रिया विशिष्ट काल का नाम भविष्य अविष्ट परोक्ष क्या अद्यतन क्या ये सारी चीजें जब व्याकरण में आप पढ़ेंगे ना तब विस्तार रूप समझाऊंगा है ना अध्यतन, अनद्यतन और परोक्ष इन प्रकार का होता है एक, एक भाव भी अलग प्रकार का होता है ये विचार जो है व्याकरण का विषय है व्याकरण के पाठ सामान्य आ रहा है, उसको हैं। संहिता उपाधि आरम्भ हुई क्रिया और जब तक समाप्त नहीं होती उस क्रिया की व्याप्त काल को वर्तमान काल के और जब परिसम्त क्रिया विषय जब काल की स्मृति आप कर रहे हो उसका नाम अतीत काल हो गया भूत काल हो गया अनारब्ध होता और संवित क्रिया जो होने की संभावना है भविष्य में उसको भविष्य काल कहते हैं क्रिया ही उपाधि है काल के प्रति और दिशा में उपाधि क्या बन रही है उदयाचल संहिता सूर्य है सूर्य का उदय और अस्त यह पूर्व और पश्चिम दिशा के प्रति उपाधि बनेगा और मेरु पर्वत उत्तर दिशा का उपाधि है और सभीपरीत दिशा का नाम केवल दक्षिण दिशा बन जाता है सूर्य और मेरु ये दो उपाधि यहां दिशाओं के लिए इसलिए उदय उदयाचल मे सूर्य के उदय जिस अचल अचल मने पर्वत की ओर से होता है उदय अचल संहिता उदयाचल के संहित जो दिशा है उस दिशा का नाम अवाची प्राची प्राचीन मन पूर्व अष्टाचल संहिता या और सूर्य का अस्त जिस अचल की ओर पर्वत की ओर से दिखाई दे रहा हो उस अस्ताचल के सनिहित जो दिशा है उसका नाम पश्चिम प्रतीची मेरोता या दिक मेरू के सन्न में मेरु पर्वत जिस दिशा में है उसको जानने की तरीका हम बताते ही है जो चुंबक है उसके माध्यम से आसानी से जानी जा सकती है उस दिशा का नाम उदीची उत्तर दिशा है और मेरोर विवहिता मेरु के विपरीत दिशा का नाम अवाची है और अवान्तर दिशा इन्हीं को जोड़कर होता है ऊपर नीचे इन दोनों से विलक्षण होता है वो तो दस दिशाएं होती है यहाँ पर भी यम प्राचीती यम अवाची यम प्रतीचि यम उदीचित्य व्यवहार असाधारण कारण दिख यहाँ पर भी बोल दिया एकदश व्यवहार के प्रति असाधारण कारण दिख नहीं है इन व्यवहारों के प्रति साधारण कारण दिख है यहाँ पर भी असाधारण नहीं होना चाहिए साधारण ही होना चाहिए हेतु त्युच्छ माने परमाण व्याप्ति इसके अतवार प्राचलवार हेतु ये तो ठीक है हेतु इतना ही कह देते हेतु ऐसा कह देंगे तो क्या हो जाएगा परमाणुवादी भी कारण है परमाणु भी संसार के प्रति कारण है गुण के प्रति कारण है उसमें अति व्याप्ति न हो इसलिए आपको कहना ही चाहिए व्यवहार हेतु तो। प्राचद्य व्यवहार हेतु तो करना चाहिए और आकाश अति व्याप्ति करने के लिए साधारण काट करें दीर्घ काट दो साधारण नीति बना दो क्या आकाश क्या है साधारण नहीं असाधारण कारण यदि हेतु शब्द से असाधारण लेते आकाश में अति प्राप्ति हो सकती थी शब्द के व्यवहार के प्रति कारण क्या है आकाश ये शब्द गुणगम आकाशम शब्द के व्यवहार हो रहा है मैं जो बोल रहा हूं आप जो सुन रहे हैं इस पीछे जो शब्द उच्चारण क्रिया हो रही है इसका कारण कौन है आकाश है लेकिन कारण कैसा है ये दक्ष व्यवहार कारण असाधारण कारण साधारण कारण साधारणी व्याप्ति निकल और साधारण कारणों में आकाश की गिनती नहीं है कालो जिसे कहाँ का है आकाश खाना नहीं इसलिए साधारण बना लो और जो दीर्घ असाधारण ना दीर को काट लेना तब फल सृत सही हो जाए परमाणु का लक्षण क्या है परमाणु सूर्य जाला सूर्य जाला सूर्य रीचिस्थक्ष्म दृश्य तत् ज उसका रजसान नाम त्रस्रेणुणु तीतम भाग परमाणु जाल सूर्य जाल माने मने खिड़की वगैरह की जाली है में चाली बोलते संस्कृत में जाल बोलते उस जाली के बीच में से आता हुआ सूर्य का जो मरीची मन किरण उस किरण के बीच में उड़ता हुआ जो धूल का कण दिखाई देता है उस धूल के कण का नाम है रजह अथवा की भाषा में उसका नाम है त्रसरेणु क्या बोलते हैं त्रसरेणु उस त्रसरेणु का छठा भाग का नाम है परमाणु क्योंकि नैया कुंभ यह सिद्धांत है दो परमाणु मिला एक गणुक बना फिर दो परमाणु मिला दूसरा गणुक बना फिर दो परमाणु को ईश्वर ने अगल बगल में रहने का आदेश दे दिया मिलते नहीं है ना परमाणु तो अलग ही रहते कभी मिल जाए घर छोपट हो जाएगा नित्य खत्म केवल ईश्वर की इच्छा से अलग नहीं रहने लगते हैं जब तक अलग रहते हैं तब तक तो कोई तो कार्य नहीं बनता ईश्वर जब संसार चाहता है तो है संकल्प करता कि दो परमाणु मिलके कार्य करें और जब आपस असल अगल बगल में बैठ जाने लेते हैं और एक साथ एक कार्य काम करने लगते हैं तब उसका नाम एक विणुप हो गया अब ऐसे तीनों इकट्ठा होकर कार्य करें यह ईश्वरीय संकल्प हुआ तब लेना एक कण त्रस्वेणु हो गया इस परमाणु मिलकर के एक त्रस्वेणु हुआ इस त्रस्वेणु का छठा भाग क्या है एक परमाणु परमाणु वेणु और त्रस्वेणु के क्रम और कुछ लोग बीच में एक अणु भी जोड़ गए परमाणु से अणु बना अणु से दृणुक बना द्रुनु से दृणु क्षेत्र कुछ नव्य न्यायों की परिकल्पना प्राचीन परंपरा नहीं है आत्मन किम लक्षण कतिविध सह ज्ञा ज्ञाधिकरण आत्मा सजीविद जीवात्मात्मा चेती त्रेष्व पर एक जीवस्त प्रतिशत भिन्नो आत्मा विभुर्च कार्य आधिकन शब्द बहुत जरूरी है इसलिए नहीं तो पहले जैसे बोलते ज्ञानवी कार्य था न गंधवती पृथ्वी का अधिकरण से अधिकरण अर्थ नहीं मैंने अधिकरण अर्थ नहीं वत् प्रत्यय होता लेकिन वह अधिकरण शब्द न रख करके व्रत्य प्रयोग किया और यहां ज्ञानवत ऐसा ना बोल करके ज्ञानाधिकरण करो यहाँ भी संक्षेप में कह सकते थे ज्ञानवत्तम आत्मन लक्षण आत्मा लक्षण यही बनता ज्ञानवान आत्मा सीधा बोलना चाहिए न गंधवती स्त्रीलिंग पृथ्वी स्त्रिंग है आप स्त्रिंग इसलिए शीर्ष शीर्षपर्शव्य आप बहुवचन है शीत स्पर्शवती शीत स्पर्शवत्य स्पर्शवत्या बहुवचन और तेजा न पुल सलिंगता इसलिए उष्ण स्पर्शवत तेजहा यह आत्मा पुललिंग है इसमें ज्ञानवान आत्मा ये लक्षण बना चाहिए लेकिन अधिकर्ण शब्द प्रयोग कर रहे हैं इतना महान गौरव काम कर रहे हैं शरीर कृत गौरव है और नैक लोग व्याकरण लोग बहुत ही ज्यादा इस पर महत्व देते गौरव लाघव के प्रति गौरव और लाघव का चिंतन न्यायिक और व्याकरणों के समान वेदांति नहीं सोचता गौरव मैंने बताया था तीन प्रकार शरीर शरीरकृत गौरव लाघव संबंधकृत गौरव लाघव और उपस्थिति कृत गौरव और लाघव हमने मान लो कह दिया बिड़ौज़ा, बिड़ौज़ा, समझ में आई कुछ बात इसका अर्थ आपके दिमाग में उपस्थित हुआ नहीं बिजली चमकी अब कुछ अर्थ समझ में आ गया शब्द वही जो बिड़ौजा शब्द है उसी का अर्थ तो बिजली चमकना है लेकिन बिड़ौजा कहा अर्थ बसित नहीं हुआ अब बिजली चमका कहते फट समझ में आ गई बात अर्थ बसित हो गया इसलिए बिड़ौचा शब्द यदि मैं प्रयोग करूं तो मैं गौरव है क्योंकि उससे आपके मस्तिष्क में अर्थ उपस्थिति नहीं हुई और बिजली शब्द प्रयोग करो तो उसमें लाघव है क्योंकि उसका कथन करते ही बराबर तुरंत आपके मस्तिष्क में आर्थिक उपस्थिति हो गई इसे कहते हैं उपस्थिति कृत गौरव लाघव संबंधकृत गौरव लाघव जितनी परंपरा संबंध होते हैं और जितनी लंबी परंपरा बनाओगे संबंध में जैसे एक दिन चर्चा कर रहे थे हम लोग चश्मा जमीन पर है तो कैसे होगा चश्मा तो नाक पर लटका हुआ है वो तो जमीन पर कहा है, है? तब तो आपने कहा भाई चश्मे का संबंध शरीर के साथ संयोग संबंध और शरीर का दरी के साथ संयोग संबंध और दरिका भूमि के साथ संयोग, संयोग, संयोग, संयोग से चश्मा जमीन में है यह लंबा संबंध परंपरा आपने जब तक परिकल्पना करी गौरव है और छोटा सा संबंध से सीधे कह दो कोई बात व लाघव है संबंध संबंधकृत गौरव लाघव इसी प्रकार से शरीर कृत गौरव लाघव ज्ञानवान आत्मा कहना लाघव है ज्ञानाधिकरण ना शब्द अधिक बोलना पड़ रहा है ना यार ये शरीर बढ़ गया ना अक्षर बढ़ गए शरीर कृत गौरव हो गया यद्यपि यह ऐसी स्थिति में दो जगह पर गौरव को भी हम स्वीकार करते हैं। कहां, कहां पर स्वीकार किया जाता है गौरव दोष को गौरव दोष है लाघव गुण अच्छा है जितना लाघव हो उतनी अच्छी मानी जाएगी और जितना गौरव हो उतना खराब है लेकिन दो स्थल पर गौरव भी भूषण है दोष नहीं सबसे पहला स्थल है फलमुख गौरवश्य अदोषत्व फलमुख गौरव से कोई विशेष फल प्राप्ति हो गौरव भी हमारे लिए लाघव्य है दूसरा वाचक प्रयोगे फलमुखगौरवराचकाचक पर्यायवाचक प्रयोग गौरव लाघव नाद्रीये या गौरव लाघव को आदर नहीं किया जाएगा मैं घट बोलू या कलश बोलू, दोनों से तर्क बोलू दो गलत नहीं है केवल शरीरकृत गौरव है, शरीर है वह भी कुछ कल में आप घट लाव बोलोगे कलश लाभ बोलोगे है ना दोनों में अंतर है यदि आप पूजा में बैठे हैं वहां कहना चाहिए कलश लाओ कि पूजा में कलश का प्रयोग लेकिन मैं तुम विचित्र दख चाहते घटस्थापना नवरात्र का पहले दिन क्या होता है घटस्थापना होता है और रखते क्या हम कलश रखते हैं वह घट और कलश पर्यायवाची वाची है घट और कलश पर्यायवाची वाची है इसलिए पर्याय में गौरव और लाघव का विचार नहीं किया जाता अर्थ प्रसिद्ध होना चाहिए ना यहाँ सही लेकिन यहां पर वो बात नहीं है यहां पर पहला पक्ष है फलम का गौरव अदोषत् यदि ज्ञानाधिकरण करना अधिकरण शब्द प्रयोग करना लक्षण में गौरव है वह गौरव होने होने के बावजूद उसका एक फल विशेष की प्राप्ति है। इसने जान पूछकर रखा गया क्या है वह फल जिसके कारण से हमें यहाँ अधिकरण शब्द प्रयोग करना पड़ा क्योंकि हम समाज कर पाएंगे ज्ञानस्य से अधिकरणम ज्ञान तब तो षि हमको दिखाई देगी अज्ञानवान कह दूंगा तो पता नहीं लगता ष्टी का नहीं कि मत प्रत्यय अश्विन में भी होता है में भी होता किस में हुआ तो झंझट रहेगा उसमें और अधिकरण प्रयोग कर दूंगा तो पता लगता तो है ज्ञान का अधिकरण शास हुआ और षठी का लाभ और निरूपितत्व तो मरता निरूपित अर्थ निकलेगा अर्थ ज्ञान निरूपित अधिकरण अर्थ हो जाएगा और भी करने के लिए निरूपित का दो हिस्सा होता है वह जब अधिकरण है तो ज्ञान क्या हो जाएगा अधेय ज्ञान निष्ठ आधेयता निरूपित अधि अधिकरण ता वत्व आत्मन लक्षण ज्ञाननिष्ठ आधेयता अनिर्विध अध लंबा लाभ हो जाता है और ऐसे कहने में कहीं भी कोई भी दोष नहीं रह जाता ज्ञाननिष्ठ आधेयता निर्विध क्योंकि जो रहता है उसका तो नाम क्या है आधेय। जैसे आप बैठे हैं आपका आधार कौन है पृथ्वी आप इस समय पृथ्वी पर बैठे हैं तो पृथ्वी आपका आधार है और पृथ्वी पर बैठे हुए आपको हम क्या कहेंगे आधेय इसलिए आप में रहेगी आधेयता छात्रनिष्ठ आधेयता निर्भिध अधिकरणता वत्त पृथ्वी में छात्रनिष्ठ आधेयता निरपित अगरणता रहेगी? पृथ्वी में तथा आत्मा यथाध्य निर्भित काम निर्लित संबंधे सभी का जनिया जनक कालो जगता मत जन जनक काल जन्नी चित्रे पदार्थ संसार में सबका जनक काल है तभी तो पूछते ना आप पैदा हुए तो कब पैदा हुए डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ सबका होता है जितने भी जन है इनका जनक कोई न कोई काल है काल नहीं हुआ और समझ जगत का आश्रय जगताम आश्रयो मता न्याय सिद्धांत मुक्ता कारी का बोल रहा हूं मैं जनया नाम जनक काल जगता आश्रय संपूर्ण जगत का आश्रय जब काल है तो ज्ञान का भी आश्रय काल नहीं होगा क्या लेकिन वो आश्रय जो काल वो कालिक संबंध देना माना गया इसलिए यह समवाय संबंध जोड़ देना बस इस जोड़ देना गंध में समवाय संबंधावच्छिन्न गंध समिग्रहण द्रव्य व्याप्त जाति बनाया था ना। वैसे यहां पर भी जोड़ना पड़ेगा समवाय ज्ञान ज्ञान समवाय संबंध लक्षण ऐसा लक्षण करने पर काल में हो या किसी अन्य में अतिव्यापी नहीं हो उसको कालिक संबंध कालिक संबंध को तो थोड़ा समझ लीजिएगा कालिक संबंध कहते काले भवम कालिकम काले भवम का। कालिकम इसको एक संबंध विशेष मान लिया जो काल में होता है और सभी चीजें काल में ही होते हैं काल में ही हुए हैं काल में ही रहते हैं और आगे भी रहेंगे तो काल में ही रहेंगे है ना बीता जितना आपका आयु है वो भी काली था अभी जो है ये भी काल में ही है आगे भी जब तक जिंदे रहेंगे तब तक, तक काल में ही गिना जाएगा जी रहा इसे ना पचास वर्ष हो गया इक्कावन हो गया बावन हुआ तिरपन हुआ चौवन हुआ पचपन गिनते जा रहे हैं, इतना वर्ष क्या हुआ लोग कहते इतना वर्ष बढ़ गए अरे इतना वर्ष बढ़े नहीं इतना वर्ष घट गए अरे आयु खत्म उतरे और बढ़ रहा है आपके 50 वर्ष आयु खत्म हो गया इसे बोलना चाहिए महाराज हमारे इतने वर्ष आयु घट गया और बाकी कितना है भगवान जाने <laughs> भगवान जाने कितना और जिंदे रहेंगे लोग तो इतने वर्ष बड़े हैं हम हैं बड़े हैं आप आप आप हम आपसे बड़े ने आप हमसे छोटे हैं क्योंकि आपके पचास आप उम्र बीत गया हमारे पैंतालीस बीता खैर एक अलग बात है विचारण विषय है इस कालिक को एक संबंध रूपे ने मान लिया और पूरे जगत इस कालिक संबंध से काल में रहता कालिक संबंध से काल का संबंध देना सर्वम जगत काले भवति तस्मात् काले, काले के कालिक संबंध कालिक संबंध है जब सारा जगत काल में है तो ज्ञान भी काल में हम भी काल में आप भी काल में सभी वस्तु काल में कालिक संबंध अतिवलक्षण हम कर रहे थे ज्ञानाधिगर आत्मा चला ज्ञानाधिकरण काल हो गया किस संबंध है कालिक संबंध है लेकिन कालिक समझ से कौन चीज काल में नहीं रहता यदि सर्वम जगत कहा दिए हैं सर्वम जगत मतलब कार्यात्मक जगत, जगत समझना क्यों नित्य शुकालिक अयोगा नित्येशलिक अयोगा नित्य शुकालिक नित्य पदार्थों में कालिक संबंध का योग नहीं होता नित्य पदार्थ जितने परमाणु है आकाश है आत्मा है दिशा है ये जो नित्य पदार्थ हैं, वे कालिक संबंध से काल में नहीं रहते क्योंकि उत्पन्नी नहीं हुए हैं किस काल में पैदा हुआ बोलोगे उसको वो नित्य है ना इसे सर्वम जगत कहने से कार्या जगत को ही है ना कारणात्मक नित्य जगत जो है परमाणु आकाश दिग्ध वगैरह इनको छोड़ दो। इसे सामान्य नियम बनाया नहीं नित्यों कालिक अयोगा नित्य पदार्थों में कालिक संबंध से वो नित्य काल में है, ऐसा आप नहीं कह सकते अयोगा इसलिए कालिक संबंध से आप दोष अन्य शब्द को दे सकते हैं नित्य पदार्थों को लेकर नहीं दे सकते और ज्ञान के कार्य उत्पन्न होने वाला वस्तु आत्मा में कार्य होने के नाते लगा सकते हो कालिक संबंधे न ज्ञान कौन हो जाएगा काल हो जाएगा वह निवार करने के लिए समवाय संबंधा लक्षण बनाना पड़ेगा ऐसा जो लक्षणों से विशिष्ट जो आत्मा है स आत्मा जीविधा दो प्रकार का है जीवात्मा परमात्मा चैत एक का नाम जीवात्मा है दूसरे का नाम परमात्मा है लेकिन पहला परमात्मा का लक्षण बता रहे तत्र उन दोनों बीच में परमात्मा परमात्मा एक एक ही होता है, और वह ईश्वर सभी पर शासन करने के वाला होता है और वह सबके हृदय में रहने वाला भी है अतएव अंतरयामी रूपे न अंदर में भी है अतव वह सर्वज्ञ सर्वज्ञ जीवस्तो दे जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्न प्रत्येक शरीर को लेकर वो अलग अलग हो जाता आपका शरीर उपाधि और शरीर की उपाधि का पीछे कारण मन अंतकरण रूपी उपाधि ये अंत ना होता तो शरीर कहां से पैदा होता ये अंतकरण ही गड़बड़ कर रहा है ना यही इधर से उधर जाता शरीर तो यही रह जाता है तो यहां जन्मा यही मार्ग खत्म हो गया कहानी लेकिन जो अंतकरण है वही जाता है यहां से एक जगह से दूसरे जगह सब जगह घूमता है और व्यवहार करते हैं महात्मा घूमता है घूमता है आने जाने वाला है अंतकरण है दर्पण को घुमाते हो लगता है सूर्य ही घूम रहा है सूर्य को बाहर खड़े होकर प्रतिबिंबित कर रहे हैं दर्पण के द्वारा जैसे जैसे दर्पण को घुमाएंगे यहां प्रतिबिंब दीवार पर बदलते जाते वह कौन घूम रहा है सूर्य नहीं दर्पण तद्वत या आत्मा एक नित्य विभू वह घूमता फिरता नहीं है निकों का भी कहना है वह जीवात्मा घूमता नहीं है प्रतिशरी भिन्न विभु नित्य जीवात्मा भी विभू है व्यापक है सर्वोचित्र और नित्य भी है यही आगे गड़बड़ हो गया कल्पितत्व हो तो नष्ट हो जाता लेकिन कल्पित नहीं है तो जीवात्मा नष्ट होता परमात्मा के साथ ऐक्यता मानते हैं कैसी ऐक्यता मानते मोक्ष को जैसे जल को समुद्र में डाल दो निरक्षी न्याय जल को दूधे मिला दिया तो भी दूध जैसा हो गया यही मोक्ष जब चाहे तो परमात्मा उस जल में से दूध को दूध में से जल को निकल के बाहर निकाल सकता है हंस के समान हंस पक्षी की तरह सामर्थ्य होता है तो निरीक्षी विवेक कर पाता है निरीक्षि विवेक, विवेक करता है ना दूध से पानी को अलग करके दूध मात्र पी जाती, इसलिए नाम से। तो हंस है परमहंस मानता है चाहिए उसको? परमहंसा परमहंसा वधू तक चुरियासी परमंस दीक्षा हो जाती सब तो हंस भी नहीं बन पाए परमंस टाइटल मिल गया तर मिल जाता है। अनंत शास्त्रम शास्त्र बहुवेदित हंस क्षीरा सुंदर हंसकरण से याद आता है श्लोक अनंत शास्त्रम। शास्त्र एक दो नहीं पढ़ने के लिए पूरा जन्म से लेकर सौ साल आई पूरा पढ़ते रहते तो ही पूरा शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे आप उतनी शास्त्र अनंत शास्त्र और शास्त्र संसार है बहुवे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो टीवी का ज्ञान है, टीवी रिपेयरिंग का ज्ञान है, रेडियो रिपेयरिंग का ज्ञान नहीं बहुत सारी क्या क्या ज्ञानोगे मोटर रिपेयर जानोगे कार ड्राइविंग जानोगे एयरोप्लेन ड्राइविंग जानोगे जानो, क्या क्या जानोगे बहुवेधितव्यम शास्त्र भी बहुत उसने वेदित भी बहुत उससे संसार देखोगे तो भी वाली बहुवेदित अल्पस्य आयु कितना मिला है साठ सत्तर पचहत्तर आजकल तो, तो, तो, तो, तो यूरिया ब्रांड है नीची बात है ना जीवा तो। यूरिया ब्रांड तो पचास भी पूरा होना मुश्किल हम लोग के माँ बाप के जमाने में क्या जो माँ बाप जवान थे जब ना जो हम लोग हम लोग पैदा की उस समय एक शेर के लिए जो घी के लिए एक रुपया लगता था खूब भी खाए हुए हैं और या तो वनस्पति घी हो चला है ही नहीं वनस्पति घी खाना है तो कैसे होंगे तो अल्पश काल बहवश्च विघ्ना विघ्न बहुत यक्षारभूतम तदुपाशित इसे जो सारभते उसी को ग्रहण करो उसी उपासना करो उसी को जो है अभ्यास कर डाल यथे वह हंस तदुपासितव्यं तदुपासितव्यं यारभूतम तदुउपासित तद जैसे जल और दूध को मिला हुआ में हंस के दूध को पीकर जल को छोड़ देता है उसी प्रकार से व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए शास्त्रों का पढ़ लो छोटे इसलिए हम कहते लघु पढ़ लो तर्क संग्रह अर्थसंग्रह सांख्य और पूरा न्याय मत भिड़ो फायदा नहीं इतना खोपड़ी ज्यादा घिसके क्या फायदा वेदांत लक्ष्य वो छूट जाएगा एक था महात्मा का करुणाना बहुत अच्छा खोपड़ी था तो हमको बोलता था तुम्हारी बुद्धि इतनी अच्छी है और न्याय पढ़ो मैं मुझे पागल नहीं होना है जो न्याय पढ़ो पागल हो जाता है क्या मुझे डर मैंने कहा मुझे डर है तो मैं नहीं पड़ रहा था मैंने कहा तुम भी मत हमको क्यों रोकते हो मैंने कहा तेरा भी बैटरी उतनी परे टिका है मेरी भी बैटरी का हमसे तुम्हारी उम्र के टाइम में एक साल का फर्क है ना तुम हमसे एक साल छोटे हो लगभग एक साल मान लो तो एक ही जमाने में बना हुआ बैटरी है ना मेड इन 2004 जैसा होता है एक ही सन में लगभग बनाया हुआ बैटरी है एक्सपायरी डेट भी बराबर होएगा, है ना हमारी तुम्हारी बैटरी की कैपेसिटी सेम कंपनी के हम लोग हैं तभी तुम तो आदा बने अलग कंपनी के होते तुम ग्रस्त होते मैं साधु होता कंपनी भी सेम फिर परमात्मा ने कोने को साधु बनाया तो कंपनी तो सेम है मैनुफैक्चरिंग डेट सेम है तो क्वालिटी कंट्रोल में भी समान होगा इसे तुम खतरे में मत पड़ो मेरे को तो अपनी क्वालिटी समझ में आ रही है ज्यादा मैं न्याय में जाऊँगा तो पागल हो जाऊंगा अब तू भी न्याय न्याय में ज्यादा तो पागल हो जाएगा और सच कहेंगे तीन साल बाद पागल हो वो तो पढ़ता रहा मैं छोड़ गया वेदांत में लग गया और पढ़ते पढ़ते पागल बैटरी फेल हो गए बेचान के गुरे सत्यानंद जी महाराज करके थे इतना मेहनत की उसको तो कहाँ कहाँ ले गए कैसे कैसे करके उसके दिमाग को ठंडा किया फिर उत्तर काशी के साथ में सब जगह धीरे धीरे होश आया चौबीस घंटा औषेद का जन अवसर औचेद का अवचिन भी लगाना पता उस दिमाग गर्म हो गए हर चीज के ना कहते तो तो गणस्पति घी वाले माल है कहा का ज्यादा इसलिए यदि सारभूतम तदा तो घुसा जितने जरूरत थोड़ा थोड़ा न्याय थोड़ा मीमा थोड़ा शांत थोड़ा योग ताकि ब्रह्मसूत्र ठीक ठीक अंदर घुसे यदि ब्रह्मसूत्र ठीक से अंदर नहीं गया तो विपरीत भावना तो निवृत्ति नहीं होशय और विपरीत दो बात थे मुक्ति में संशय की निवृत्ति तो उपनिषदों हो जाएगा लेकिन विपरीत भावना दिमाग में तरह घूमते रहता है वो भी हो सकता है वो भी ठीक होगा मधुवाचार्य जो बोल रहे हैं तो तो वो भी ठीक होगा निम्बात जो गलत थोड़ा वो भी सही होगा और बस उसी में विपरीत भावना में फंस जाएगा ये सही है वो सही वो सही वो सही है वो खिचड़ी पक जाएगी उससे बचने के लिए सब थोड़ा थोड़ा कर ताकि ब्रह्म सूत्र सही दल से समझ में आ जाएगा विपरीत भावना समाप्त होगी, मनन सही होगा, सनोत्र के मुक्त मुक्ति यार भूतमद